यो ब्रह्माण विदधापूं यो वे वेदान प्रनो तस्म तंगदु प्रकाशम मु प्रपद्य गो शांति शांति शंक्यं बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः पुनः, गुररा मेति मूर्ति भेद विभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शाति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण ग्रंथ के 46वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं सैतालीसवें श्लोक का विचार प्रारंभ होना है भगवान भाष्यकार ने आत्मा में वृत्ति व्याप्ति बताई व्याप्ति का निषेध कर दिया वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन है वृत्ति जिस विषय बनती है उस विषय को अनावृत करती है तो वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन हुआ विषय का अनावृत होना फल व्याप्ति का प्रयोजन है विषय का अवभाषित होना जड़ विषय हैं तो उसे वह स्वयं प्रकाश न होने से स्विन्न अन्य से प्रकाश से वो पर प्रकाश सेता है उसमें जड़ में जो पर पर प्रकाश से होगा उसकी प्रकाशमानता के लिए वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है इसलिए वृत्ति व्याप्ति का फल हुआ जड़ वस्तु का अवभास अवभाष हाँ, फल व्याप्ति का प्रयोजन हुआ जड़ वस्तु का अवभास और वृत्ति व्याप्ति का फल हुआ प्रमेय का अनावृत होना प्रमेय के अमांतर दो भेद हुए जड़ चेतन आत्मवस्तु है चेतन प्रमेय और जड़ वस्तु है अनात्म पदार्थ तो अनात्म पदार्थ में तो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों की भी आवश्यकता है अनात्म पदार्थ आवृत्त भी होता है उसे अनावृत्त करने के लिए वृत्ति व्याप्ति और जड़ होने से स्वतः भाषवान नहीं है तो स्वभिन्न वृत्तिस्तचिदाभ रूप भाषक की भी आवश्यकता है इसलिए वृत्तिस्तचिदा रूपी जो फल उसकी व्याप्ति का मतलब है प्रमेय में भाषमानता तो आत्मा तो चेतन होने से जो आपका ये है क्या नाम वृत्ति व्याप्ति तो उसमें आवश्यक होगी अवृत्त होता है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान तथा अज्ञान कार्य अभ्यास से आवृत्त है चेतन आत्मवस्तु उसका आवरण अज्ञान तथा अध्यास का बाध करने के लिए निवृत्ति करने के लिए आवश्यक है वृत्ति व्याप्ति जैसे ही वृत्ति व्याप्ति चेतन आत्मवस्तु को अनावृत करती है तो चेतन आत्मवस्तु स्वयं ही भाषित होती है आत्माकार वृत्ति स्वच्चिदाभा रूपी फल से वह प्रकाश्य नहीं है इसलिए उसमें फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है यह बात भगवान भाष्यकार ने बताई आपके छियालीसवें श्लोक में फल व्याप्ति की आवश्यकता है और वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता है इसे बताया गया एक प्रकार से पैतालीसवें श्लोक में अब जो आत्मा को परिचिन्न अनुभव करते हैं अर्थात तो परिचिन्न उपाधि कार्यक्रम संघातादि रूप ही समझ करके ही आत्मा को परिचिन्न माना जा सकता है परिचिन्न जो उपाधि है तदात्मक आत्मा को समझकर आत्मा हो जाएगा परिचिन्न तो आत्मा का जो औपाधिक परिचिन्न स्वरूप है वही वास्तविक स्वरूप मानने वाले आत्मा के भूमा रूपता की अनुभूति आत्मा भूमा है अपरिचिन्न है और उसकी अनुभूति तत्वमश आदि वाक्य से होती है उससे वह अनावृत होता है और भूमा रूप से ही स्पुरित होता है ये जो सिद्धांत बताया गया इसका विरोध करने के लिए उपस्थित होता है और कहते हैं आत्मा तो परिचिन्न होने से अपरिछिन्न रूप से आत्मा का मय के रूप में स्फुरन होता है अपरिछिन्न ब्रह्म के रूप में ये जो आप कह रहे हो यह अनुचित है इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध है इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए सैतालीसवें श्लोक की रचना भगवान भाष्यकार की है इसका उच्चारण कर लें आत्मे वेदम जगत सर्व आत्मनों न किंचन मृदो यदादीनी स्वात्माते कोई कह रहा था क्या 40वां नहीं हुआ हुआ है कल अभी सैतालीसवां जो उच्चारण किया है यही होना है तत्वस्वरूप अनुभवाती पैंतालीसवें श्लोक ने अनुभव शब्द का अर्थ भी बताया था ज्ञान का साधन अब आत्मा की अपरिचिन्नता पर प्रत्यक्षादि प्रमाण के आधार को लेकर के पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया अपरिछिन्नता पर आत्मा, आत्मा की अपरिचिन्नता का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रबल प्रमाण के द्वारा ज्ञापन करके आत्मा अपरिचिन्न रूप से स्पूरित होता है ये जो पूर्व में सिद्धांत बताया गया वह अविरुद्ध है प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों के साथ आत्मा की अपरिचिन्नता का कोई विरोध नहीं है ये इस सैतालीसवे श्लोक में बता रहे हैं भगवान भाष्यकार तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी प्रबल प्रमाण है श्रुति प्रमाण वेदांत दर्शन में माने गए कुल प्रमाण है उनमें से शब्द प्रमाण रूप जो वेद वे उसके अवांतर दो प्रकरण कर्मकांड, ज्ञानकांड, ज्ञानकांड कांड ही है वेदांत उपनिषद निषेद है उपनिषेदों को कहा जाता है तत्वा वेदक प्रमाण और बाकी जो प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण और शब्द प्रमाण में आत्म भेदादि बताने वाला जो भी शब्द प्रमाण है कर्मकांड में आत्म भेद है और उसका प्रतिपाद्य भी कर्मकांड का आत्मा नहीं है अपितु तो कर्म है तो अपने तात्पर्य विषयभूत कर्म का प्रतिपादन करने के लिए कहीं आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन नहीं हुआ है Uh, कर्मकांड में तो वो भी तत्वावेदक प्रमाण न मान करके माना जाएगा कर्मकांड को भी व्यावहारिक प्रमाण ही एक होता है तत्वावेदक प्रमाण दूसरा होता है व्यावहारिक प्रमाण व्यावहारिक प्रमाणों में प्रत्यक्ष आदि पांच प्रमाण और कर्मकांडात्मक कर्म वेद भी व्यावहारिक प्रमाण है और तत्वावेदक प्रमाण ज्ञान कांड उपनिषेद तत्व कहा जाता है वास्तविक स्वरूप को तो वास्तविक स्थिति को बताने वाला जो प्रमाण वो है तत्वावेदक प्रमाण आवेदक शब्द का अर्थ है ज्ञापक किसका ज्ञापक तो तत्व का तत्वेदक का अर्थ निकलेगा तत्व का ज्ञापक प्रमाण और तत्व क्या है एक मेवा द्वितीय ब्रह्म कहो या आत्मवस्तु कहो ये है तत्व और उस एक एकमेवा द्वितीय आत्मवस्तु को बताने वाला जो प्रमाण होगा वही हो जाएगा तत्वावेदक प्रमाण बाकी व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तुओं को बताने वाला जो प्रमाण उसे कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण विषय व्यावहारिक तथा पारमार्थिक पारमार्थिक विषय जिस प्रमाण का है वह तत्वावेदक प्रमाण व्यावहारिक सत्ता वाला विषय जिस प्रमाण का वह व्यावहारिक प्रमाण इस प्रकार ये वेदांत है तत्ववेदक प्रमाण तत्ववेदक प्रमाण को माना गया सबसे बलवान और जैसे जंगल में भेड़ भेड़िया आदि तभी तक बोलते रहते हैं उनकी भाषा में जब तक सिंह गर्जना नहीं सुनता सुनते जैसी सिंह गर्जना होती है तो अपने अपने बेल में जाकर के चुपचाप बैठते कहीं बोलेंगे सिंह आकर के आवाज सुनेगा तो खा लेगा इस दृष्टि से ऐसे तत्वावेदक प्रमाण जब तक अपने तत्व का ज्ञापन नहीं करता तभी तक व्यावहारिक प्रमाण अपने अपने विषयों को लेकर के विवाद करते रहते हैं और एक बार एक मेवा द्वितीय वस्तु का ज्ञान यदि हुआ तो सारे विवाद समाप्त इसलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा जो भी प्रश्नोत्तरादि है वह द्वैत में होता है और अद्वैत बोध होने पर न प्रश्न है न कोई उत्तर है न प्रश्नकर्ता जिज्ञासु है न उत्तर देने वाला आचार्य है अद्वैत वस्तु में और न तो कोई प्रमाण है इसलिए उस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए वेद ने कहा अत्र पिता अपिता भवती पुत्रो अपुत्रो भवती इत्यादि से द्वैत मात्र नहीं रहता पिता पिता नहीं रहता पुत्र पुत्र नहीं रहता और वेद वेद नहीं रहता यह सब तो द्वैत हो त्रिपुटी बने तब रहेगा और वहां तो त्रिपुटी नहीं है इसका वर्णन आयत्रे उपनिषद के प्रथम प्रथम वाक्य में आत्मा की विभूता का वर्णन अपरिचिन्नता का वर्णन किया गया है छांदोगी के सातवें अध्याय में तो आत्मा भूमा स्वरूप है इसे सनत कुमार जी ने नारद जी को समझाया ही ऐत्रे उपनिषद का उपक्रम ही आत्मा की अपरिचिन्नता को बताते हुए हुआ है उपक्रम यानी आरंभ आत्मेव इदमग्र आसित नान्यत किंचनिषत इत्यादि वाक्य ऐत्रे उपनिषद का उपक्रम वाक्य है उसमें बताया गया कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक देश काल वस्तु से अपरिचिन्न आत्मा ही परमार्थ स्थिति में है और अन्यत किंचन मिशत न दूसरी कोई भी सचेष्ट वस्तु आत्मा को छोड़ करके वहां ही नहीं और आत्मा स्वरूपतः चेष्टा रही था एक निचेष्ट अवस्था है वहां आत्मा यानी अहम अर्थ ही अहम अर्थ है तो दूसरा कोई हो तो फिर दूसरे में भी विजातीय हो तो विजातीय भेद से युक्त हो जाएगा दूसरा कोई हो सजातीय तो सजातीय भेद से युक्त हो जाएगा आत्मा लेकिन न तो दूसरा कोई सजातीय आत्मा से न तो विजातीय है नान्यत किंचन विषेद से विजातीय का निषेध किया और अन्य शब्द से समझ लो सजातीय का भी निषेध है तो सजातीय विजातीय दूसरी वस्तु न होने से आत्मा सजातीय विजातीय भेद रहित है और जो सांस वस्तु होती है सवयव वस्तु होती है वह स्वगत भेद से युक्त होती है शरीर सवयव है तो उसमें स्व अवयगत भेद रहता हाथ पांव नहीं है पांव शीर नहीं है शीर कमर नहीं है कमर पेट नहीं है पेट पीठ नहीं है इनका आपस में भेद है इसे कहा जाता है स्वगत भेद वो किसमें होता है सावय पदार्थ में स्वगत भेद रहता है तो आत्मवस्तु निरवय है इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं है तो ये तीनों भेद से रहित हुआ अन्य सजातीयिजातीय वस्तु न होने से सजातीय भेद रहता है निरवय होने से स्वगत भेद रहता है और अन्य कोई वस्तु न होने से ही वस्तुकृत परिचिनता उसमें नहीं आई परिचिनता यानी भेद और देश तथा काल भी न होने से देशत तो परिचिन्नता भी आत्मा में नहीं होगी जब अद्वैत होगा तो वहां कोई देश है क्या अद्वैत में नहीं है देश भी तो कल्पित है काल भी कल्पित है तो देश तथा काल भी अन्य सजातीय विजातीय वस्तु के तरह अनात्म कोटि में गया और अनात्मा मात्र वेदांत के अनुसार कल्पित है तो कल्पित होने से परमार्थ सत्ता वाला न तो देश है वहां देश भी नहीं है और काल भी नहीं है तो देश काल न होने से देशकृत परिचिन्नता कालकृत परिचिन्नता भी नहीं रहेगी और दूसरी कोई परमार्थ वस्तु न होने से वस्तुकृत परिचिनता भी नहीं रहेगी इस प्रकार देश काल वस्तु से परिचिन्न ब्रह्म यानी आत्मा नहीं है और निरवय होने से स्वगत भेद से रही था इस प्रकार सर्वथा से अपरिछिन्न आत्म वस्तु है वेदांत दृष्टि में ऐसा कौन बता रहा है ऐतरे उपनिषद का उपक्रम वाक्य ऐत्र उपनिषद है वेदों का ज्ञानकांड यानी उपनिषद वेदांत और वेदांत प्रमाण को कौन सा प्रमाण कहा जाता है व्यावहारिक प्रमाण तत्वा प्रमाण दो प्रकार के प्रमाणों में तत्वावेदक प्रमाण है उप निषद है ऐत्रे उपनिषद तत्वावेदक प्रमाण हुआ और वो बता रही है ऐत्र उपनिषद कि आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है अर्थात तो आत्मा में निरपेक्ष अपरिछिन्नता इसलिए व्यावहारिक प्रमाण यदि आत्मा में परिचिन्नता को बताते हैं तो निश्चित है जो सबसे प्रवाल अप्रबल प्रमाण के द्वारा अपरिचिन्न बताई जा रही है वस्तु उसकी यदि परिचिन्नता व्यावहारिक प्रमाणों से प्रतीत होती है तो भले ही पांच नहीं सैकड़ों प्रमाण भी अपरिछिन्न वस्तु को परिचिन बता दे तो वह भ्रमात्मक ज्ञान ही माना जाएगा प्रमाण ही मानी जाएगी परमार्थ दृष्टि से व्यावहारिक प्रमाणों से हुई प्रमा भ्रम ही है और भ्रम का जनक जो होता है उसे कहा जाता है प्रमाणाभास। इसलिए वेदांत के दृष्टि में जो व्यावहारिक प्रमाण है वे सब के सब प्रमाणाभास हैं, न कि वास्तविक प्रमाण इनमें प्रामाण्य वेदांत से अद्वैत बोध उत्पत्ति होने से पहले तक है और जैसे ही वेदांत से अहम ब्रह्मास्मि या साक्षात्कार होता है तो इनका प्रामाण्य बाधित हो जाता है व्यावहारिक प्रमाण का इसलिए प्रमाणाभास सही है वेदांत की दृष्टि में तो प्रमाणाभास यदि अपरिचिन्न वस्तु को परिचिन दिखा दे तो वस्तु की अपरिचिन्नता का कोई विरोध नहीं होता आकाश में वायु के साथ उड़ी हुई जो धूल है आंधी में वो आकाश को वस्तुतः मलिन नहीं करती अवकाशात्मक जो आत्मा है आ, आकाश है वह असंग है तो उसमें धूल आदि नहीं है यदि दिखता दी है धूसर आकाश तो माना जाएगा वह भ्रांति है ऐसे अपरिछिन्न आत्मा के परिचिन्नता का यदि किसी को ज्ञान हो रहा है तो भ्रम ज्ञान है तो ये कहते हैं आगे यानी अब श्लोक को देखिए आत्मैव इदम सर्वम जगत ये आत्मा वा विक अग्र आसित इस वाक्य का अनुवाद है कि इदम सर्वम जगत इदम शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया सर्वम जगत कौन सी इदम का आत्मैव इदम इस यहाँ पर जो इदम शब्द है उसका अर्थ कर दिया जगत सर्वम तो है ही है यहाँ पर भी सर्वम का अर्थ सर्वम ही है तो आत्मैव इदम सर्वम का अर्थ कर दिया सर्वम जगत आत्मैव ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान जगत यानी द्वैत हैं परिचिन्नता है वो सारी परिचिन्नता आत्मा में कल्पित होने से आत्मरूप ही है सारा द्वैत आत्मा में कल्पित होने से आत्मरूप है का मतलब ये द्वैत परिकल्पित आत्मा यदि द्वैत रूप होता द्वैत स्वरूप होता तो परिचिन्न होता लेकिन द्वैत को आत्मरूप बताया जा रहा है इसलिए द्वैत स्वतंत्र नहीं है परिचिन्न कोई भी वस्तु उसकी सत्ता सत्तास्पूर्ति अद्वैत से है अपरिछिन्न वस्तु परिचिन वस्तु को सत्ता सत्तास्फूर्ति दे रही है और वो जो सत्ता स्फूर्ति परिचिन्न वस्तु को देने वाली अपरिछिन्न अद्वैत वस्तु है वो परमार्थ है वही अज्ञानवशात परिछिन्न वस्तु के रूप में भ्रांत पुरुष को भास रही है वह अज्ञान वृत्ति व्याप्ति से दूर होते ही फिर यह अज्ञान तथा तो अज्ञान का कार्य द्वैत विषय और द्वैत का ज्ञान रूप ज्ञान अध्यास ये दोनों नहीं रहेंगे समूल बाध हो जाएगा अध्यास का और बाधित होने पर परमार्थ रूप से कौन रहेगा एक अपरिचिन्न आत्मा ये यह यहां पर कहा जा रहा है उस दृष्टि से कहा कि सर्वम जगत आत्म वो तो कहते हैं आत्मा कैसे होगा और भी कुछ हो हैं प्रकृति तो कहते वो भी नहीं है आत्मनो अन्यत किंचन न तो आत्मा को छोड़कर के प्रकृति कहो या अव्यात कहो अव्यक्त कहो अज्ञान कहो ये कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाला नहीं है यद्यपि वेदांत कहता है आ, क्या नाम प्रकृति पुरुष उभावति प्रकृति पुरुष अनादि है लेकिन एक कल अनादित्व रूपेण कल्पित है वो है प्रकृति यानी अव्याकृत ज्ञान और एक है स्वरूपतः सत्य वस्तु अनादि भी है सत्य है अनंत है जो कल्पित होगी अनादि वस्तु वो शांत होगी जो अनादि नित्य वस्तु होगी स्वरूपतः कल्पित नहीं होगी वह अनंत होगी दो अनादि में एक ही अनादि अनंत है वो है आत्मा इसलिए कहते हैं कि अन्यत आत्मनो अन्यत किंचन न अस्ति, यत्र यन क्रिया न दृश्यते तुवि अनुवर्ते इस नियम के अनुसार न कहो या न नास्ती कहो अस्थित शब्द का अध्ययन करके उदाहरण बताते हैं यद्वत शब्द का अर्थ है जैसे यथा यथा मृदो घटादिनी अन्य न संति ऐसा वही करिए अन्य शब्द को ला करके घटादिनी के विशेषण के रूप में प्रयोग करिए तो घटादिनी में बहुवचन होने से अन्य शब्द बहुवचन में वचन भी परिणाम होगा तो घटादिनी मृदो अन्यत यथा न संति तो मृदह पंचमी है तो मिट्टी से अलग घटादि जैसे नहीं है अबितु कारण भूता जो मृतिका है वही घटादि रूप में भास रही है स्वात्मान सर्वं ईक्सते पूर्व श्लोक से सम्यक विज्ञानवान योगी इस पद को ले आइए और वो जो सम्यक विज्ञानवान योगी है सम्यक विज्ञान क्या है कि आत्मा ही संपूर्ण जगत को सत्ता स्फूर्ति दे रही है इसलिए आत्मा ही है सारा जगत आत्मा से अतिरिक्त तो वस्तु है नहीं अलग स्वतंत्र सत्तावती यह ज्ञान माना जाएगा सम्यक विज्ञान और इस सम्यक विज्ञान वाला जो ज्ञान योगी वह स्वात्मानम ईक्षते आत्मैव इदम यहां पर जो एव कार है इसको स्वात्मा के साथ जोड़ दीजिए तो एव ईक्षते तो वेदांत प्रमाण के द्वारा प्राप्त सम्यक ज्ञानवान योगी अपने स्वरूप को ही स्वात्मानम यानी स्वस्वरूपम ये वह पश्यति अपने को छोड़कर के दूसरे किसी को देखता ही नहीं है वही वही दिखता है उसे वो कोई शरीर नहीं है अपने आप को शरीर समझ करके स्वयं को ही देखता और बाकी को नहीं देखता ऐसा नहीं उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है आत्मा का वो है तीनों शरीरों से अलग जगत अधिष्ठान तो इस प्रकार आत्मा की परिच्छिता विषयक जो शंका थी उसका निराकरण किया तो जो अपने स्वरूप से अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को नहीं समझता संपूर्ण जगत को अपने से अनन्य अनुभव करता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है इस सम्यक ज्ञान का दृष्ट फल बताया जा रहा है जीवन मुक्ति ज्ञान के फल के अमान्तर दो भेद है ना एक दृष्ट फल है जीवन मुक्ति अदृष्ट फल है विधेयमुक्ति तो सम्यक ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति का वर्णन किया जा रहा है आगे वाले कुछ वाक्य श्लोकों में <coughs> <coughs> जीवन मुक्त स्तुत विद्वा पूरोपाधि गुणा त्यजेत स स सच्चिदाननंदधम भेजे भ्रमरकटव तद विद्वान जीवन मुक्त है ऐसा अनुमति करिए तद यानी वो सम्यक ज्ञानवान योगी एक अपरिचिन्न आत्मा की अनुभूति करने वाला जीवन मुक्त है तो उसे उत्तरोत्तर ज्ञान की फलभूत जो भूमिकाएं हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्ञान की सात अवस्थाओं में से तीन अवस्थाएं हैं साधन अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं हैं फल अवस्थाएं और एक बीच वाली अवस्था है ज्ञान अवस्था साधनभूत अवस्थाओं का क्रमतः नाम है शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा शुभेच्छा है मुमुक्षा मुमुक्षा ये उपलक्षण है पूर्ववर्ती साधन त्रय का भी का मतलब साधन चतुष्टय उत्कृष्ट कोटि का साधन चतुष्टय ये शुभेच्छा शब्द से लिया जाएगा फिर उत्कृष्ट कोटि के साधन चतुष्टय से संपन्न हो करके विचारणा यानी विचारणा शब्द से लेना श्रवण मनन और तनुमानसा शब्द से श्रवण मनन से परोक्ष रूप से निश्चित जो ब्रह्मात्म एकत्व हैं तत्व श्री वाक्यर्थ उसका मय के रूप में अनुसंधान वो है निधिध्यासन उसे यहाँ पर कहा गया तनु मानसा शब्द से और तीन साधन भूमिकाओं को दृढ़ प्रयत्न से अपनाने के पश्चात जब ये साधन भूमिकाएं भूमिकाओं में अच्छी तरह से अरूढ़ हो जाता है साधक तो सत्वापत्ति भूमिका उसमें आती है सत्वापत्ति भूमिका है अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कारोदय अवस्था और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के उदय के साथ ही साथ समूल अध्यास का बाध हो जाता है और वासनाक्षय हो जाता है फिर ये वृत्ति रूप ज्ञान भी इन सब को बाधित करके स्वयं बाधित हो जाता है अब उस बाधित अंतकरण से ज्यादा से ज्यादा योगी को चाहिए जीवन मुक्ति को अपनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्टतम अवस्था में पहुंचाने के लिए ज्ञान का दृष्ट दृष्टफलभूत तो जीवन मुक्ति को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्थाओं में पहुंचाने के लिए उसकी फलावस्थाएं हैं असंशक्ति पदार्था भावनी तूर्य और असंशक्ति से बलवती मानी गई है उत्कृष्ट मानी गई है पदार्था भावनी पदार्था भावनी से भी उत्कृष्ट अवस्था मानी गई है पूर्यगा ज्ञान की अवस्थाओं में अवस्थाओं में जब सत्वापत्ति में ज्ञान हुआ तो मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता सत्वापत्ति स्थ जो ज्ञानी हैं, उसे निश्चित ही विधेयमुक्ति मिलनी है अदृष्ट फल का वो अधिकारी है लेकिन दृष्ट फल जो ज्ञान का है जीवन मुक्ति उसमें न्यूनाधिक्य हो सकता है सत्वापत्ति से असंशक्ति को पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहेगा तो सत्वापत्ति भूमिका में सामान्य स्थिति में तो आत्मानंद की अनुभूति होगी लेकिन प्रारब्ध के अनुसार विक्षेप उपस्थापित करने वाली अवस्थाएं आ जाए प्रतिकूल अवस्थाएं तो प्रतिकूलता में जीवन मुक्ति में थोड़ा विक्षेप उपस्थित हो सकता है वैसा जैसे कोई निवात स्थान पर अच्छे शुद्ध जल का तालाब है तो उसमें सहसा वायु आदि न होने से तरंगे नहीं रहेगी ना तालाब के जल में और उसमें कोई कंकड़ डाल दें तो फिर तरंग उठेगी और वो जल को विक्षिप्त कर देगी तरंग ही जल का विक्षेप है वैसे सत्वापत्ति भूमि में जो स्थित है उस ज्ञानी को स्वतः कोई जीवन मुक्ति का आनंद मिलता ही रहेगा कोई विक्षेप नहीं है उस समय लेकिन विक्षेपक परिस्थिति आने पर उत्तरंगों के तरह विक्षेप उपस्थित हो सकता है कंकड़ डाल दिया उस प्रतिकूल अवस्था ने उपस्थित हुए वो तरंग अवस्था में भी जल अपने आप को निस्तरंग समझे इसके लिए तरंगों से विक्षेपों से अपना कोई संसर्ग नहीं है ये समझने के लिए आवश्यक है कि बाधित तो बुद्धिवृत्ति को भी अनुकूल प्रतिकूल जो परिस्थितियां प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की जाती हैं, उन परिस्थितियों से अलिप्त रखे लिपायमान न होने दे यदि अनुकूल परिस्थिति में लिपायमान होगा तो निश्चित है प्रतिकूल परिस्थिति का भी दुष्प्रभाव उस पर और पड़ेगा कि उसमें चित्ता में वो आनंद स्वरूप नहीं तो अन्यथा आनंद स्वरूप आत्मा ही अभिव्यक्त रहेगा ये सब बदलाव होता है जीवन मुक्ति अवस्था में जीवन मुक्त की उपाधिभूत जो बाधित बुद्धि है उसी बुद्धि में ही आत्मा में तो कोई अंतर नहीं पड़ता वो तो अज्ञानी के और ज्ञानी के आत्मा में भी कोई अंतर नहीं वो निर्विकार ही है और जो परिणाम होना है वो होना है परिस्थिति का विक्षेपात्मक परिणाम बुद्धि में वो जो बुद्धि है वो बाधित बुद्धि भी बाधित द्वैत में ही निरंतर लगी रहेगी अभिनेता यदि निरंतर अभिनय ही अभिनय करता रहेगा तो कभी कभी वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा दृष्टा नाटक का कभी कभी अपने मैं नाटक का दृष्टा हूं ये इसको भूल करके नाटक का कोई पात्र बन जाएगा तो नाटक में आई हुई परिस्थितियों से प्रभावित भी होगा इसके लिए कहा जाता है कि वो उत्तरोत्तर अभ्यास करें असंशक्ति भूमिका में अपने मन को रखें प्रारब्ध तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाएगा उससे अनुकूल विपरिणाम प्रतिकूल विपरिणाम होगा बाहर दिखेगा लेकिन बुद्धि यदि उन परिस्थितियों से संलग्न होगी तो बुद्धि भी वैसी ही बनेगी हर्ष विषादादि विकार से युक्त और उससे संलग्न नहीं होगी तटस्थ रहेगी तो निर्विकार अवस्था में रहेगी बुद्धि का हमेशा निर्विकार अवस्था में बना रहना होता है आनंद स्वरूप आत्मा के अभिव्यक्ति उसमें स्पष्ट हो जाने के कारण अभिव्यक्ति का स्थान विक्षेप रहित बुद्धि आनंद स्वरूप आत्मा के अभिव्यक्ति का स्थान है वो अभिव्यक्त होता रहेगा और वो विक्षेप आएगा तो उतना उतना आनंद में एक प्रकार से खंड खंड दिखाएगा निरंतरता नहीं रहेगी इसलिए असंशक्ति द्वैत दिखेगा लेकिन उससे बुद्धि संलग्न नहीं रहेगी पदार्थ और असंशक्ति में अपने मन को रखते रखते रखते फिर एक समय आएगा कि असंशक्ति जिन पदार्थों से करनी है बाधित तो द्वैत उस बाधित तो द्वैत को भी देखना बंद होगा द्वैत रूपी विषय नहीं रहेगा द्वैत का ही नाम है पदार्थ विषय और उनकी अभावना उसका नाम है पदार्था भावनी नाम की षष्ठ भूमिका ये जो पदार्था नाम की सष्टी असष्ट भूमिका है इसमें द्वैत दिखेगा ही नहीं असंशक्ति में द्वैत दिखेगा लेकिन बुद्धि उससे असंस्लिष्ट रहेगी पदार्था भावनी में द्वैत नहीं देखेगा इसलिए बुद्धि असंग ही रहेगी द्वैत से तो आनंद और अधिक स्फूरित होता रहेगा और ये जो पदार्थ भावनी और तूर्यगा इन दोनों को ज्ञानी की सुसुप्ति के तरह सुसुप्ति कहा गया है जागृत सुसुप्ति इसको कहते हैं तो जैसे हम व्यावहारिक सुसुप्ति में स्वप्न तथा जागृत में देख दिखने वाला जो द्वैत है वो नहीं देख पाते कहा सुसुप्ति शुशुप, में ऐसे पदार्थ भावनी में कोई नींद में नहीं गया है लेकिन अभ्यास करते करते द्वैत का अग्रहण की स्थिति में पहुंचा है तो वहां उसे केवल स्वरूप ही आनंद रूप से स्पुरित होता रहेगा क्योंकि दो दिख ही नहीं रहा वो सुसुप्ति अवस्थाओं के अवान्तर दो प्रकार कई व्यक्तियों की नींद होती है कच्ची नींद थोड़ा भी कोई हल्का सी ध्वनि हो जाए हल्की सी आवाज हो जाए तो जग जाता है किसी किसी की नींद होती है गहरी नींद कुंभकर्ण की नींद के तरह लोग रेलवे प्लेटफार्म पर भी सोते हैं रेलवे आती है तो कितनी आवाज करती है लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कई लोगों को घर में जहा आवाज नहीं है ऐसे स्थान पर सोने पर भी कभी हवा से खिड़की का ही पल्ला ढीला हो जाए और आवाज हो जाए तो नींद खुल जाती है तो ये पदार्था भावनी वाली स्थिति है एक प्रकार से षष्ठ भूमि का कच्ची नींद और उसका अभ्यास करते करते हो जाती है सूर्यगाह की प्राप्ति जब तो गहरी नींद में पहुंचता है फिर जगाने पर भी जैसे छह महीने के पहले कुंभकर्ण को जगाना हो तो कितना परिश्रम करना पड़ा रा, रावण को कितना परिश्रम करना पड़ा बीच में जगाने के लिए सहसा नहीं जगता वो तूर्य गास्ती थी ये ज्ञान की भूमिकाएं है इन तीन भूमिकाओं में आत्मानंद ही जीवन मुक्त को मिलता है लेकिन आत्मानंद में जो विक्षेप उपस्थित करने वाले द्वैत दर्शन है उन द्वैत दर्शनों की निरंतरता और बीच बीच में द्वैत दर्शन की उपस्थिति के कारण वो आत्मानंद निरंतर नहीं रहता और तूर्यगा में निरंतर आत्मानंद ही रहेगा एक प्रकार से शरीर में रहते हुए ही वह विधेय अवस्था है स शरीर विधेय स्थिति है तो जीवन मुक्ति का वर्णन करते हुए भगवान भाष्यकार 48वें श्लोक में जीवन मुक्त को भी कह रहे हैं कि वह द्वैत के अग्रहण स्थितियों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए निरंतर अद्वैत का ही यानी वाक्यार्थ में ही अपनी बुद्धि को बनाए रखे अनुसंधान में बनाए रखे जैसे गीता के ष्ठ अध्याय में भगवान ने कहा आत्मसंस्थम मन कृत्व न किंचित अभी चिंतित किंचित क्या है द्वैत उसका चिंतन न करेगा मतलब द्वैत ग्रहण न करें आत्मा में ही अवस्थित रखें अपनी बुद्धि को इस दृष्टि से ये वाक्य आया कि तद विद्वान जीवन मुक्त तो जीवन मुक्त जो ज्ञानी है उसे क्या करना चाहिए अपनी जीवन मुक्ति को और निखारने के लिए परिपक्व करने के लिए तो कहते हैं उपाधि गुणान तेजेत पूर्व उपाधि कार्यक्रम संघात अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार होने से पहले तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन करने से पहले उपाधि और उपहित को एक ही समझ रहा था ना तो इन दो अज्ञान अवस्था में जो उपाधि थी तदात्मक अपने आप को विद्वान समझता था और उन जिन उपाधियों उपाधि रूप अपने आप को समझता था उन उपाधियों के जो गुण यानी धर्म है गुण दोषात्मक राग द्वेष आदि उन्हें त्यजे तो यद्य कुत तो निवृत्त होते हैं निष्काम कर्म से रागद्वेश कुछ निवृत्त होते हैं श्रवण मनन निधि से और सूक्ष्मतम जो रागद्वेश रसोपय से परम दृष्टवा निवर्तते के अनुसार ज्ञान से निवृत्त होते हैं तो रागद्वेष तो नहीं रहेंगे लेकिन जैसे कपूर की डिब्बी में रखा हुआ कपूर प्रयोग करके समाप्त होने के बाद भी कपूर की गंध रहती है कपूर की गंध रहती है वो जो कपूर की गंध है हिंग के डिब्बे में हींग की गंध है तो माना जाता है वहां पर हिंग की गंध तो धर्म है ना और धर्म बिना धर्मी के नहीं रहता है धर्मी कहते आश्रय को तो वहां आश्रयभूत कपूर आश्रयभूत गंध आ, क्या नाम हिंग जरूर है लेकिन आपके उपयोग लायक नहीं है कर्पूर गौरम करुणावतारम उस डिबिस्थ कपूर का गंध का आश्रय भूत जो कपूर है उससे नहीं कर सकते सब्जी में छोंक लगाने, लगाने का कार्य उस हिंग के द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अलग से हाथ में आने लायक नहीं बहुत ही छोटा बस, बस बसता है उसका आश्रय का ऐसे ही समझ लो प्रारब्ध के कारण प्रारब्ध टीका हुआ रहता है, है अविद्यालेश पर उस अविद्या प्रारब्ध की आश्रयभूता जो अविद्यालेश है अविद्या का लेष है उसे ज्ञान नहीं हटाता हो रहती है और उसमें जो राग द्वेष है विद्यालय में वो कार्य करतो नहीं होते लेकिन विक्षेप उपस्थित करता है द्वैत दिख रहा है तुरंत द्वैत के साथ आपकी बुद्धि को जोड़ते हैं बाधित द्वैत के साथ बुद्धि का संसर्ग करने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं अविद्या लेसस्थ जो रागद्वेश उन रागद्वेश के कारण अपनी बुद्धि को द्वैत वस्तुओं से जो ज्ञानी संलग्न होने देता है उसकी विधेय मुक्ति में तो कोई बाधा नहीं उपस्थित होगी लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद मिलना है वह आनंद पूरा पूरा उठा नहीं पाता जब तक वो तरंगों के साथ जुड़ा रहेगा विक्षोभों के साथ अंतकरण जुड़ा रहेगा तो विक्षेप उपस्थित होगा उन विक्षेपों से बचा ले अपने आप को ये यहां पर कहा जा रहा है कि पूर्वोपाधि गुणान तो पूर्वोपाधि के गुण हैं धर्म और वो जो धर्म है उपाधि यदि मनुष्य है तो मनुष्यत्वादी बाधित रूप से मैं मनुष्य हूं मैं काला हूं मैं गोरा हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं वृद्ध हूं मैं युवा हूं ये सब पूर्व उपाधि के गुण है और उन पूर्व उपाधि के सामने पूर्व उपाधि का जो प्रारब्ध है वो परिस्थितियां उपस्थित करिएगा और उस उपाधि में ज्ञानी अपनी बुद्धि को संलग्न न होने दे ये यहाँ पर कहते हैं पूर्व उपाधि गुणान तेजित इस निश्चय से कि मैं असंगचिदानंद स्वरूप हूँ उपाधि तो अनात्मा है और ये मनुष्यत्वादी जो गुण हैं, वे अनात्मा के हैं मैं तो निर्गुण हूं मनुष्यत्वादी मुन, विशेषताओं से रहित हूं ये अपनी असंगता का निरंतर भान रखें यही त्याग होगा इनका तो ऐसा जो ज्ञानी होगा उपाधि के गुणों का त्याग करने वाला निरंतर आत्मा आत्मा आत्माभिमुख अपनी बुद्धि को रखने वाला उसे क्या होता है तो कहते हैं और एक उसका कर्तव्य बताया जा रहा है स सच्चिदानंदादि धर्मत्वम भेजे भेजे का मतलब ये भेजे कौन सी व्यक्ति है हुँ? क्या है प्रथम पुरुष का एक वचन लीट लकार आत्मनिपरी दाते भजते भजे ते भजनते लीट लकार में तो भेजे भेजाते भेजे भेजे ते ऐसा बनता है तो ये भेजे प्रथम पुरुष का एक वचन है लिट लकार कर्ता कौन है यानी वह जीवन मुक्त ज्ञानवान जीवन मुक्त ज्ञानी क्या करता है तो सच्चिदानंद धर्मत्व भेजे भेजे का अर्थ है प्राप्त करता है सेवन करता है भज सेवायाम धातु से भेजे बना है लीट लगा रहे सेवन उस किया उसने सच्चिदानंद रूपता का सेवन किया ये अर्थ निकलेगा स सच्चिदानंदादि धर्मत्वन भेजे आगे हैं कैसे तो उदाहरण बताया भ्रमर कीटवत तो जैसे भ्रमर कीट न्याय होता है एक ये जो भ्रमी हैं वो गेहूं चावल आदि में जो सफेद सा लंबा सा कीड़ा हो जाता है ना उसे पकड़ करके ले जाती है और दीवार आदि के कोने में मिट्टी का घर बना करके उसमें बंद कर देती है और फिर डंक लगाती रहती है उसे वो कीट सारा चिंतन भूल करके केवल उस भ्रमी का ही चिंतन करता रहता है कि वो आएगा मुझे डंक लगाएगा वो आएगा मुझे डंक लगाएगा ऐसे करते करते करते चिंतन वह भ्रमी बन जाता है स्वयं कौन वो कीट कीट शरीर उसका भ्रमर के शरीर के रूप में परिणत होता ऐसे ये चिंतन करते करते करते करते कि उपाधि के जो मनुष्यत्वादि धर्म है ये मेरे नहीं है अपितु तो मेरे मैं तो सच्चिदानंदादि रूप हूँ ऐसा चिंतन करते करते करते वह पूर्ण रूप से ब्रह्म रूप बन जाता उपाधि को भूल जाता है जैसे अब वो कीट ही बन गया ऐसे उपाधि को छूट भूल गया जैसे कीट शरीर उसका मय के रूप में छूट गया और भ्रम शरीर ही उसे प्राप्त हुआ चिंतन से ऐसे ब्रह्म रूप ही वो बन जाता तो यही असंशक्ति पदार्थ भावनी आदि में रहता है फिर ओम पूर्णमद पूर्णमितदर्णापूर्णमुदच्यते पूर्णस्णमा शांति शांति शातिशाशा शंकरम